शिवानंद स्मृति संग्रह परम पूज्यपाद श्री महापुरुष महाराज का स्मृति चयन स्वामी आरदेशानंद बेलूर मठ में नवीन साधुओं को पढ़ाने के लिए पहले पंडित नियुक्त किए गए पूजनी सुधीर महाराज अर्थात स्वामी शुद्धानंद जी देख करते थे दिन में दो बार जब ध्यान चलने लगा उससे पूज्यपाद महापुरुष महाराज को बहुत ही आनंद मिलता था वह छात्रों के अध्ययन के विषय में खोज खबर रखते थे श्रुद्धानंद जी के आदेशानुसार ऐसा निश्चय हुआ कि छात्रों को गीता की परीक्षा देनी होगी महापुरुष जी के सेवक मती महाराज अर्थात स्वामी मनीषानंद जी भी एक परीक्षार्थी थे उसी परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा था ज्ञान भक्ति योग और कर्म इन चारों मार्ग में गीता के भगवान श्री कृष्ण ने किस पर अधिक जोर दिया है मती महाराज ने कुछ स्थिर ना कर सकने के कारण महापुरुष जी से पूछा उन्होंने उत्तर दिया बेटा श्री श्री ठाकुर कहते थे अब ज्ञान मिश्रित भक्ति ही श्रेष्ठ है आदर्श है महावीर आदर्श है महावीर हम तो ऐसा ही जानते हैं उस दिन की वह बात ही हमारे अंतर में जागृत है सुधीर महाराज और जगदानंद महाराज दोनों परीक्षक थे इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने ज्ञान मार्ग का और किसी ने कर्म मार्ग का पक्ष लिया। दोनों दलों में भयंकर शास्त्रार्थ हुआ दोनों ही शास्त्र पारंगत थे दोनों का पांडित्य अपूर्व था कुछ भी मानसा न हो सके, सुधीर महाराज आदि कर्मियों का उस दिनों कर्म योग पर ही अधिक झुकाव था किंतु महापुरुष जी के द्वारा प्रदर्शित श्री ठाकुर की अमोघवाणी ज्ञान मिश्रित भक्ति अन्य सिद्धांतों को मलिन करके साधु भक्तों के हृदय में स्थान प्राप्त हुई परीक्षार्थियों में जिनकी व्याख्या अच्छी हुई थी उन्हें मूल्यवान पुस्तकें इनाम में मिली उनमें याद आता है कि श्री कृष्णानंद स्वामी की गीता भी थी कोई दीक्षा प्रार्थी होता था तो आरंभ में ही महापुरुष जी कहते थे भगवान को जिस नाम से अच्छा लगे हृदय से उस नाम से पुकारने से उनकी कृपा मिलती है अन्य नाम न हो तो श्री श्री ठाकुर का नाम लिया जाए उनका नाम ही महामंत्र है असली बात है विश्वास और अनुराग अनुराग के साथ उनका नाम लेने से मन की सारी कामनाएं पूर्ण होती है सर्वार्थ सिद्धि होती है और निष्काम भाव रखने से ही भक्ति लाभ होता है भक्ति ही मूल है वही सार वस्तु है अन्य सभी अनित्य है 1920 सौ ईस्वी का समय था उन दिनों श्री श्री मातृदेवी के शरीर की अवस्था बहुत ही खराब हो जाने से मठ के सभी लोग अत्यंत उद्विग्न थे महापुरुष जी के निकट समाचार हर समय आ रहा था और वह भी उनके लिए विशेष उत्कंठित थे तीसरे पह अवस्था बहुत ही खराब है ऐसा समाचार आते ही महापुरुष जी की आज्ञानुसार मठ से अनेक साधु ब्रह्मचारी उद्बोधन कार्यालय में माँ को देखने गए महापुरुष जी दो एक दिन पहले मां का अंतिम दर्शन कर आए थे अंतिम रात में समाचार आया कि मध्य रात्रि में माँ महासमाधि में लीन हुई है महापुरुष जी के पास जिस नाव द्वारा समाचार आया था उन्होंने उसी नाव से मठ के साधुओं को उद्बोधन भेज दिया केवल जिन पर विशेष विशेष कामों का भार था और जो लोग अस्वस्थ थे वे नहीं जा सके महापुरुष जी भी फिर बिछोने पर नहीं गए अस्थिर भाव से कमरे और बरामदे में टहलने लगे कभी तो वह सामने गंगा की ओर जाते कभी दक्षिणेश्वर काशीपुर स्मस्थान या उद्बोधन श्री श्री के भवन की ओर एक तक देखते रहते फिर कभी उदास दृष्टि से कभी निश्चल भाव से में खड़े रहते बीच बीच में निकट के साधुओं के साथ श्री ठाकुर और श्री श्री के संबंध में एक दो बातें कहते थे मठ में सर्वत्र एक गंभीर शोक की छाया व्याप्त हो गई थी उस समय मुझ पर ठाकुर भंडार का काम था लक्ष्मण महाराज पुजारी थे भोर में श्री श्री ठाकुर को जगाने पर ही तत्काल महापुरुष जी ने पूजा का प्रबंध करने की आज्ञा दी श्री श्री माँ का शरीर मठ में पहुँचने के पहले ही श्री श्री ठाकुर की पूजा समाप्त करनी होगी उसके अतिरिक्त मां के श्री चरण कमलों में बिल्वपत्र पुष्पांजलि तथा आरती का विशेष प्रयोजन करने की आज्ञा हुई बहुत से साबुत बिल्वपत्रों का संग्रह किया गया एवं बृहद दीपाधार में दीपमाला और सुंदर पुष्पमालाएँ गुथी गई भोर होने के पहले ही बराहनगर के धनी व्यवसायी भुवन बाबू मठ में आकर महापुरुष जी के कमरे के बाहर खड़े हुए और जोर जोर से रोते हुए भक्ति गदगद कंठ से बोल उठे महापुरुष जी माँ को देखने से उनके अंतर ध्यान का दुख नहीं रहता उद्बोधन का ठाकुर मंदिर माँ ने उज्वल कर रखा है उनके दिव्य ज्योति से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही है उस मधुर हास्य उज्जवल मुख की ओर देखने से आंखें लौटाई नहीं जा सकती ऐसी ऐसी अनेक बातें वह उच्छ्वसित हृदय से कहने लगे हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे महापुरुष जी भी मौन और स्थिर रहकर उस वार्ता सुधा का पान कर रहे थे भुवन बाबू अंतिम कृत्य और सत्कार आदि के विषय में महापुरुष जी से परामर्श करके चंदन काष्ठ घी धूप गुंगुल आदि आवश्यक उपकरणों के संग्रह के लिए झट उस पार लौट गए समाचार पाकर माँ के दर्शनों के लिए बहुत ही उद्वेग के साथ हम लोग उस ओर देखते रहे कि कब उन्हें मठ में लाया जाएगा वहाँ के उस दिव्य रूप के प्रकाश के संबंध में पूजनी हमसे कहा था बहुत दिनों तक काला ज्वर से अस्वस्थ रहने के कारण मां का शरीर बहुत ही क्षीण शरीर का रंग मलिन तथा मुखमंडल प्रभा हीन हो गया था प्राण वायु के निकल जाने पर पूजनी शरद महाराज की आज्ञा से माँ को नए वस्त्र आदि पहना कर, सुंदर नए बिछौने पर रखकर धूप धुना जलाया गया और चारों ओर खड़े होकर साधु भक्त लोग काली कीर्तन करने लगे क्षण भर में एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी माँ की मुखश्री एकाएक प्रभा मंडित हो उठी है वह चिल्लाकर कर बोल उठे देखो देखो माँ का ज्योतिर्मय मंडल देखो कैसा उज्ज्वल कैसा सुंदर है वह अतुलनीय रूप प्रभाव बहुत देर के बाद कुछ घटने पर भी अंत में अग्नि सहयोग तक उज्जवल ही रही आश्चर्य की बात है कि उनके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित तथा कोमल थे अंत तक भी कड़े नहीं हुए थे श्री ठाकुर की पूजा के समय महापुरुष जी के निर्देश से लक्ष्मण महाराज ने ठाकुर के शयन कक्ष की दीवाल पर माँ का जो चित्र टंगा था उसे श्री श्री ठाकुर के सिंहासन के बाई ओर एक सुंदर चौकी पर सुसज्जित करके बिठाया महापुरुष जी के आदेश से वेदी पर स्थापित आत्मा राम के डिब्या पर विशेष रूप से पूजा और पुष्पांजलि देकर उस दिन से मठ में प्रकट रूप में श्री श्री माँ के पट की पूजा आरंभ हुई स्वामी जी के द्वारा रक्षित मठ का सर्वस्व धन श्री श्री माँ की श्री चरण डिबिया माँ के चित्र के सामने स्थापित की गई महापुरुष जी ने पुजारी लक्ष्मण महाराज को मंत्र कहकर शक्ति बीज मंत्र से श्री श्री की पूजा अर्चना करने की आज्ञा दी और श्री ठाकुर के सामने निवेदित नैवेद्य भोग आदि का बाद में श्री श्री को निवेदन करने का निर्देश दिया बाद में कहा मैं हर समय श्री ठाकुर को भोग निवेदित करते समय सोचता हूँ कि मां पहले ठाकुर को खिला देती हैं उसके अनंतर वह स्वयं खाती और भक्तों को खिलाती है उस दिन बहुत शीघ्र पूजा तथा भोग निवेदन समाप्त हुआ पूजनी खोखा महाराज पूजनी महापुरुष महाराज से परामर्श करके सारी बातों की व्यवस्था कर रहे थे उस दिन खोखा महाराज के संबंध के प्रबंध कार्य में फूर्ति तथा निपुणता देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हुए विशेष रूप से शिशि के प्रति भक्तिभाव तथा सुंदर रूप से उनके काम करने का उत्साह एवं निपुणता देखकर कर उद्बोधन से सन्यासी ब्रह्मचारी तथा स्त्री पुरुष सभी लोग करके पत्र पुष्पों से सुसज्जित को खाट पर रखकर मठ के सामने कुटिया कुटी घाट तक लाए पुण्य शरद महाराज आदि साधु बृंद उस शोभा यात्रा के साथ नंगे पांव आए थे कुटी घाट से मठ की नाव पर सवार करा कर, मठ के साधु लोग ही डांड चलाते हुए मां की अंतिम सैया इस पार ले आए हम लोग निष्फलक नेत्रों से मां के उस अनुपम ज्योतिर्मयरूप का दर्शन करने लगे उसके अनंतर खाट सहित मां को मठ के भीतर ठाकुर मंदिर की सीढ़ी के सामने लाया गया वहीं पूजा आरती आदि की गई महापुरुष जी शरद महाराज आदि सन्यासियों ने श्री श्री के श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की तथा प्रणाम किया उसके पश्चात विधि के अनुसार स्थानादि स्नानदि कराकर जिस स्थान पर इस समय शिश्री का मंदिर बना हुआ है वहां चंदन काठों की चिता सजाई गई उस पर मां को स्थापित करके सबने प्रदक्षिणा की सबसे पहले शरद महाराज ने अग्नि प्रदान किया ठाकुर के संतान तथा सन्यासी लोग चारों ओर खड़े रहकर उस महायज्ञ में अगरू धूप और घृताहुति देने लगे कुछ लोग हृदय के आवेग से वैदिक स्तोत्रादि पढ़ रहे थे चारों ओर चंदन अगरू की सुवास फैलती हुई अग्नि शिखा बहुत ऊँचे तक उठ रही थी दो घंटे में सब कुछ समाप्त हुआ बाद में चितावशेष गंगा गर्भ में विसर्जित हुआ प्राचीन व नवीन साधुओं ने मिट्टी के खड़ों से गंगा जल्दा कर डाला उसी समय पुष्पवृष्टि के समान थोड़ी वृष्टि झड़ने लगी मानव देवताओं ने देव का संपादन किया साधु भक्तों के दिन भर की क्लांति को शांत करने के लिए मानव महामाया जगत जननी ने स्वयं ही वैसी व्यवस्था की हम लोग एक साथ गंगा स्नान कर लौटे उसके बाद ठाकुर मंदिर में जाकर श्री श्री ठाकुर के पास माँ का दर्शन करने लगे उसे दिन उसी दिन पूजनी मास्टर महाशय भी हमारे साथ वहाँ उपस्थित थे वह अब ठाकुर मंदिर में उपस्थित होकर एक बार सामने के बरामदे में फिर पास वाले बरामदे से व्याकुल होकर एकटक श्री श्री ठाकुर और श्री श्री का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर अस्पष्ट रूप से कुछ निवेदन कर रहे थे सब लोग आंगन में बैठकर प्रसाद पाने लगे किंतु मास्टर महाशय ने कुछ न खाया संध्या को श्री श्री ठाकुर की आरती उतारी गई कुछ देर में रात्रि होने पर भक्त लोग अपने अपने स्थान को चले गए मटका भवन गंभीर विषाद के अंधकार में आवृत्त होकर मौन भाव से शोका श्रुवर्षण कर रहा है ऐसा प्रतीत हुआ